आगे ये, ये, चार।, यार ये चार आगे था पांच हेतु सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रत्यपक्ष तृतीय में आता है सत प्रतिपक्ष अभी उसके लिए लक्षण देते है ये साध्याभाव साधक हेतुअतरंग विद्यते सत्पक्ष यथा शब्दो य शब्दों शब्दो शब्द शब्दोंत्य कार्यवाद इति अभी पहले यथा दृष्टांत देखिए शब्दो शब्दोंत्य श्रावण्वाद शब्द पक्ष शब्द साध्यत्व नित्यत्व पहला प्रथम दृष्टान्त नित्यत्वम हेतु श्रावण दृष्टांत शब्दत्व अभी देखिए दृष्टांत में साध्य हेतु और साध्य रहना चाहिए शब्दत्व में श्रावणत्व रहेगा शब्द तो श्रावण है श्रवण है न गृह थे श्रावण शब्द तो अगर श्रावण होगा शब्दत्व में क्या आएगा श्रावणत्व तो, तो हेतु शब्दत्व में श्रावण तो हेतु तो हे तो आ गया और साध्य था नित्यत्व तो. शब्दत्व ये नित्य है शब्दत्व ये क्या चीज है जाति है जाति होने से नित्य है तो शब्दत्व नित्य हुआ शब्दत्व तो में क्या आएगा नित्यत्व तभी शब्दत्व में नित्यत्व रूपक ये साध्य भी आ गया अभी व्याप्ति कैसे कहेंगे नित्यत्व इत्र। अभी पक्षीय शब्द शब्द श्रावण है होने से शब्द में श्रावणत्व रहेगा तो अभी शब्द में श्रावणत्व रहने से क्या सिद्ध हो जाएगा नित्य नित्यत्व सिद्ध हो जाएगा तो शब्द नित्य ये सिद्ध हो जाएगा ये प्रथम आ गया अभी ये ऐसा अनुमान लगाने से हम कह देंगे हाँ ठीक है ये तो फिर शब्द नित्य सिद्ध हो गया अभी दूसरा अनुमान कह रहा है शब्दो अनित्यः कार्यत्वाद घटवत तो इसमें पक्ष शब्द पूर्व अनुमान में पक्ष क्या था शब्द देखिये बा, बाद में जो अनुमान आएगा वो उसी पक्ष में कहना चाहिए नहीं तो आप आगे कहेंगे कि पर्वतो बन्नीमान धुमात कोई आकर के हृदय जलात तो ये दोनों में कोई विरोध नहीं है यहाँ कि सत्प्रति पक्ष अर्थात वो आकर के कहता है की पूर्व का हेतु जो है वो दुष्ट हेतु है पूर्व का हेतु को दुष्ट हेतु कहने के लिए जिस पक्ष में जिस साध्य का वो पूर्व हेतु कहा ये आकर के उसी पक्ष में कहना चाहिए वो साध्य नहीं है पक्ष समान होना चाहिए इसलिए यह भी पक्ष हो गया शब्द पूर्व अनुमान में साध्य क्या था नित्यत्व अभी ये अनुमान में साध्य क्या हुआ अनित्यत्व साध्याभाव हुआ पूर्व अनुमान का जो साध्य है ये अनुमान उसका अभाव को कहता है साध्याभाव तो अभी विरुद्ध में क्या था शब्द नित्य कृतकत्वात्थ वो जो हेतु है कृतकत्व वो वास्तविक नित्यत्व को कहेगा ना अनित्यत्व को कहेगा अनित्यत्व को कहेगा वो हेतु भी साध्याभाव को ही कहता है साध्यत्व न अनुमान में जिसको लगाया गया है कृतकत्व हेतु वास्तविक तो उसका अभाव को कहता है क्योंकि ये ये कृतकत्व तत्र तत्र अनित वो हेतु तो साध्याव को कहता है तो, तो, तो यहाँ भी ये यह जो कार्यत्व रूप का हेतु आया ये भी अनित्यत्व को कहता है ये अनित्यत्व पूर्व अनुमान का साध्य था अनुमान का साध्य है अर्थात ये हेतु भी आकर के साध्याभाव को कह रहा है यहाँ देखिए अभी सत प्रतिपक्ष में दो अनुमान है ना तो विरुद्ध को हम इसलिए कह दें कि विरुद्ध में देखिए जो हेतु लगाया गया ये वास्तविक साध्याभाव को कहता है कहता है अभी यहाँ में जो द्वितीय अनुमान है सत प्रतिपक्ष में जो द्वितीय अनुमान है वहाँ हेतु क्या है अनित्यत्व हेतु तो तो। कार्य तो ये कार्य तो किसको सिद्ध करता है अनित तो, पूर्व अनुमान का साध्याभाव है पूर्व अनुमान होता है यही सत प्रतिपक्ष साध्या भाव को कहता है तो अभी यहाँ हुआ कि हेतु आकर के साध्या भाव को कहा कहा विरुद्ध में भी क्या कहता था वो हेतु किसको कहा था तो ये भी हेतु साध्या भाव को कहता है वो हेतु भी साध्या भाव को कहा तो फिर विरुद्ध से सत कैसे अलग होगा इसलिए विरुद्ध का टिका में कहा था की सत प्रतिपक्ष भिन्नमित देयम नहीं तो वो भी साध्या भाव का हेतु कहता है यहाँ भी हेतु आकर के साध्या भाव को कहा ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि ये सत प्रतिपक्ष विरुद्ध ये दोनों एक ही नहीं है तो ये दोनों में क्या अंतर है मूल में देखेंगे आगे अभी ये अनुमान को पूरा करें शब्दों अनित्य कार्यवाद घटवत् दृष्टान्त क्या हो गया दृष्टान्त क्या होगा घटवत घट बद दृष्टान्त होगा घट दृष्टांत तो होगा अभी घटो में देखिए पहले हेतु हेतु क्या है कार्यत्व तो घटो तो. तो. तो में कार्यत्व तो रहेगा क्यों रहेगा तो. कार्य है तो घटो कार्य है इसलिए घटो में कार्यत्व आ गया अभी घटो में साध्य रहेगा साध्य क्या है अनित्यत्वम। घटो में क्यों अनित्यत्व रहेगा घट में क्यों अनित्य तो रहेगा जो कार्य हो क्योंकि घट अनित्य है कार्य होने से अनित्य हुआ अभी हमको उसका मतलब नहीं, नहीं। हम घट में अनित्य तो क्यों रखेंगे कि घट को अनित्य होना पड़ेगा जो अनित्य होगा उसमें अनित्य तो रहेगा घट अनित्य क्यों हो गया क्योंकि कार्य है घट अनित्य कार्य होने से अनित्य हुआ घट अनित्य होने से घट में अनित्व रहेगा अभी हमारा विचार क्या है घट में अनित्यत्व तो क्यों रहेगा उसका उत्तर क्या होगा अनित्य इतना है अच्छा। अनित्य क्यों हो गया कहते कार्य होने से हाँ वो ठीक है कि वो अभी हमारा विचार नहीं है ना विचार इतना है कि घट में अनित्य तो क्यों रहेगा क्योंकि घट अनित्य है वो अनुमान वो तो कहाँ कहाँ अफसोस वो इतना नहीं है घट अनित्य है हाँ अनित्य का हेतु हो गया कार्य वो अलग बात है अभी हम दृष्टान्त में साध्य को क्यों रख रहे हैं तो कहते हैं कि ये अनित्य है इसलिए अनित्य तो रहेगा कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड होना तभी तो जा करके ये ग्रहण होगा नहीं तो ये बाइफर्केशन चलता रहेगा वो सब नहीं जितना बिल्कुल उतना ही रहेंगे कार्यत्व अनित्यत्व कार्यत्व होने से उसमें अनित्यत्व हो गया ये तो अनित्यत्व क्यों हुआ उसका हेतु हुआ किंतु प्रश्न क्या है कि घट में क्यों अनित्व रहेगा क्योंकि घटो अनित्य है घटो क्यों अनित्य हो जाएगा क्या कार्यत्व कार्यत्व अनित्व के लिए हेतु हुआ अनित्य के लिए और घट में क्यों अनित्व रहेगा क्योंकि घटो अनित्य है अनित्य क्यों घट हो जाएगा क्यों कार्य है वो तो दूसरा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ठीक है अभी यहाँ व्याप्ति कैसे कहेंगे द्वित में में कार्यत्व अनित कहाँ हम देखा घटो में अभी पक्ष में जाएंगे पक्ष में पहले हेतु सिद्ध करना है हेतु क्या है कार्यत्व तो शब्द में कार्यत्व रहेगा तो रहने से क्या रहना पड़ेगा अनित्यत्व रहना पड़ेगा अभी यह अनुमान भी सिद्ध कर दिया पूर्व अनुमान भी हमको ठीक लगा था यह अनुमान भी ठीक लगा है ये दोनों में कैसा अभी कहते हैं कि ये दोनों में यथार्थ ज्ञान देखना है जो आकर के कहेगा कि ये हेतु दुष्ट है वो जो कहने वाला यथार्थ ज्ञान होगा तभी ये दोनों अनुमान में यथार्थ ज्ञान वाला कौन है दूसरे अनुमान इसलिए कहा जाएगा कि ये जो हुआ यथार्थ ज्ञान हुआ यथार्थ ज्ञान का विषय हेतु बनता है कार्य हे तो हेतु यथार्थ ज्ञान विषय अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये तो हो गया ये अनुमान ये अनुमान आकर के क्या कहेगा की अनित्ये शब्दे नित्यत्व साधकम् श्रावणत्वम ऐसा आपको ज्ञान आएगा क्योंकि ये जो दूसरा ज्ञान है ये यथार्थ ज्ञान हुआ ये ज्ञान से आपको ज्ञान आएगा शब्द अनित्य है क्योंकि दूसरा अनुमान क्या कहता है कि शब्द अनित्य है अनित्ये शब्द नित्यत्व साधकम् कौन है श्रावणत्व ऐसा ये यथार्थ ज्ञान है अनित्य हेतु में नित्यत्व तो सिद्ध करने के लिए आया है श्रावणत्व ये यथार्थ ज्ञान है तो इस प्रकार के ज्ञान का विषय श्रावण बनेगा बनेगा वो दुष्ट हेतु है उसमें दोष आएगा तो यथार्थ ज्ञान यहाँ हो जाएगा अनित्य शब्दे नित्यत्व तो साधकम कौन श्रावणत्व ये यथार्थ ज्ञान आएगा ये यथार्थ ज्ञान का विषयत्व श्रावणत्व में आ जाएगा तो ये दोष आ गया <coughs> अच्छा अभी बाधित तो, ए विरुद्ध हेतु में था हेतु साध्याभाव का साधक और यहां भी हो गया कि हेतु द्वितीय हेतु साध्याभाव का साधक हुआ दोनों में समानता आ गया इसके लिए इसका लक्षण अलग कहते हैं यश साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते ये हेतुअंतरम कहते हैं कि विरुद्ध से उसको भिन्न बताने के लिए अर्थात तो प्रथम हेतु हो प्रथम हेतु कौन था श्रावणत्व यध्य अभाव ये श्रावण का साध्य क्या था नित्यत्व उसका अभाव अनित्यत्व तो यसे प्रथम हेतु हो साध्य अभाव से साधकम दोनों में षष्टी है साध्यस्य अभावस्य अभाव साधकम तो वही हेतु है श्रावणत्व तो ना दूसरा हेतु है दूसरा हेतु है इसलिए कहते हैं हे हेतुअंतरम और हेतु है हे हेतुअंतरम हेतुअंतरम विद्य थे स स कहने से जिसको यद पद से कहा गया था इसको अभी तद पद से कहेंगे यश से किसको कहे थे सा। प्रथम हेतु अभी स सम हेतु सत उस प्रथम हेतु को सत प्रतिपक्ष कहेंगे प्रथम हेतु को श्रावण श्रावणत्व तो श्रावणत्व अभी सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा हेतुअ हो जाएगा कार्यत्वात ये हेतुअर हाँ हेतुअंतरम तो ये हेतुअतरा करके क्या कहा साध्याभाव का साधक हो गया हेतुअंतरम प्रथम हेतु का जो साध्य था उसका अभाव का साधक हो गया है हेतुअंतरम ऐसा जहाँ होगा वहाँ प्रथम हेतु को सत प्रतिपक्ष कहा जाएगा सत प्रतिपक्ष इसका टीका में विग्रह देते हैं अच्छा यहाँ तक तो ये स्पष्ट हुआ यश से किसको लेंगे प्रथम हेतु हो साध्याभाव, साधकम्, समाज कैसे है साध्या पहले साध्याभाव में साध्य से अभाव आगे साध्य से साधकम दोनों सृष्टि है साध्य से अभाव्य साधकम तो साधक कौन होगा कार्य हेतु हेतुअत जहाँ ऐसे रहेगा सौ, सौ कहने से श्रावण प्रथम हेतु वो सत्प्रतिपक्ष होगा टीका में सत्प्रतिपक्ष लक्ष्य साध येतु हो मूल में दिया यश उसका अर्थ कहते हैं हेतु तो हो हेतु तो अर्थात ये प्रथम हेतु तो। प्रथम हेतु तो आवश्यक नहीं क्योंकि दूसरा को हेतु अंतरम कह दिया इसलिए एक हेतु हुआ तो दूसरा हेतु अंतरम स्पष्ट है साध्या भाव साधकम ये मूल में शब्द है साध्या भाव साधकम उसका विग्रह देखते हैं साध्या भाव से साधकम का अर्थ अनुमापकम अनुमापकम सूचकम साध्या भाव का जो सूचक है साध्याभाव में सष्टी है तो जिस हेतु का साध्य अभाव का सूचक हेतुअतरम हेतुअंतरम कहते हैं प्रतिपक्ष हेतु वो जो हेतु है वो प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष क्यों हो गया क्योंकि साध्य का अभाव को कहता है साध्य का अभाव को जो कहेगा ये प्रतिपक्ष हो जाएगा प्रतिपक्ष विरुद्ध मतलब विरुद्ध अर्थात यहाँ लक्षण के अनुसार विरुद्ध नहीं प्रतिपक्ष अर्थात विरुद्ध बात कहने वाला प्रतिपक्ष कहते हैं से दिखाया कि नहीं प्रतिपक्ष मतलब प्रतिपक्ष भाभी वोकार हटा दिया ना प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष का अर्थ कहते हैं उसमें बिसर्ग भी दे दिए न न प्राचीन ही अच्छा प्राची उचित प्राचीन ही वो उचित के ऊपर लिखा है अयम एव प्रकरण समय उचित प्राचीन अच्छा। ही हेतुअतरम प्रतिपक्ष हेतु हेतु हेतुअतरम का अर्थ हो गया ये प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष अर्थात तो उसका विरोध कथन करता है विद्यते स हेतु सत प्रतिपक्ष स हेतु ये इसको प्रतिपक्ष कहा जाएगा अयम एवं प्रकरण समय उचित प्राचीन ही प्राचीन एक लोग इसको इस सत प्रतिपक्ष शब्द वो व्यवहार नहीं करते तो प्रकरण सम कहते हैं जैसे व्याकरण में आता है ना ये आंग इति इति आंग संज्ञा प्राचीन लोग उसको आंग कहते थे आंगोन आंगोनास्त्रिया विरुद्ध वारणा हेत्वअरमती अगर यहाँ हेतुअंतरम नहीं कहेंगे यश साध्याभाव साधक विद्यते सतिपक्ष सा साध्याभाव को कहने वाला विरुद्ध में वही हेतु साध्या भाव को कहता है तो लक्षण हम अभी सत प्रतिपक्ष का कर रहे थे हेतुअंतर शब्द नहीं कहेंगे तो ये लक्षण विरुद्ध में चला जाएगा ये दोष होगा विरुद्ध वारणा हेतुअंतरम एक नंबर टिप्पणी हेतुअतरम इति अनुपाधान इसको अगर नहीं कहेंगे तो शब्द नित्य कृतकत्वात यहाँ शब्दत्वाद दिया है ना कृतकत्वात क्योंकि विरुद्ध में शब्दों नित्य कृतकत्वात इस प्रकार की अनुमान है इसको संशोधन कर लीजिए नित्य कृतकत्वात, कृतकत्वात। शब्दों नित्य शब्दत्वात कहेंगे तो ये क्या दोष है ये दोष का नाम क्या होगा असाधारण असाधारण पहला वाला दूसरा वाला नहीं उस ये हो जाएगा असाधारण शब्दों नित्य कृतकत्वा ये विरुद्ध है तो विरुद्ध स्थले यश्य कृतकत्व हेतु तो हो अभी ये लक्षण को घटा रहे हैं अब हेतुअ है तो नहीं कहने से कैसे लक्षण विरुद्ध में घट जाता है उसको दिखाते हैं यश्य लक्षण में है यश्यश का अर्थ कृतकत्व हेतु साधकत्व वर्तते तो। कृतकत्व हेतु, तो इसका साध्या हो जाएगा अनित्य अनित क्योंकि साध्य हो गया अनित्यत्म इसका अभाव हो जाएगा अनित्यत्व इसका साधकत्व वर्तते कृतकत्व हेतु में साध्या भाव साधक कृतकत्व हेतु हो साध्या भाव साधकत्वी हटाने से साधक साधक वर्तते भवती होता है होने से अत तत्र अति व्यापार लक्षण सत प्रतिपक्ष का चला जाएगा आप हेतुअर नहीं कहते, तो इति उपादान हेतु तदवारण हेतुअत अगर कह देंगे तो फिर नहीं होगा क्योंकि वो तो एक ही हेतु है वहाँ हेतुअंतरम नहीं रहा हेतुअतरम आकर के साध्या भाव को कहना चाहिए वो स्वयं नहीं कहना चाहिए ओ नहीं शब्द नित्य शब्द विरुद्ध नहीं है ना वो तो असाधारण है शब्द नित्य है कृतकत्व ये विरुद्ध है तुम अच्छा आगे मूल में बनियादि साध्य धूमस्य धूम सद हेतु है असद हेतु है सद हेतु है वारणा अभी ये दोष का लक्षण धूम में चला जाएगा अगर आप साध्य ये नहीं कहेंगे तो अथवा अभाव ऐसा नहीं कहेंगे तो पहले देखिए साध्य नहीं कहेंगे आपका लक्षण कितना हो जाएगा यश्य अभाव साधक हेतुअंतरम विद्य जिसका अभाव को कहने वाला यश्यश्य कहने से हेतु हो गया हेतु हो अभाव साधक कोई एक अभाव को सिद्ध करने के लिए हेतुअतरम है देखिए नीचे एक नंबर टिप्पणी का तृतीय पंक्ति अच्छा पहले अभाव दे दिया अभाव पद अनुपाद अभाव पद नहीं देंगे तो किस, कितना लक्षण हो जाएगा साध्य साधकम हेतुअर तो विद्य देखिए पर्वतो बनीमान धुमात ये सद हेतु है दूसरा अनुमान दे देंगे ये दूसरा अनुमान क्या होगा पर्वतो बनीमान आलोका ये हो गया अभी यश साध्य साधकम हेतुअंतरम धूमो का साध्य था बन्ही उसको सिद्ध करने के लिए हेतुअंतरम आलोक आ गया तभी धूम ये सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा अगर आप अभाव शब्द नहीं देंगे तो यश्य साध्य साधकम हेतुअंतरम विद्य ते यूम से साध्य बन्ही तस् साधक हेतुअंतरम आलोक वर्तते स धूम सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा इसलिए आपको साध्याभाव अभाव देना पड़ेगा टिपणी में यस्य साधकम् साधकम् साध्यकम् यो कट आलोकद्वा आलोको विद्यते विद्यते स धूम सत्तिपक्ष सै धूम सत्तिपक्ष हो जाएगा किंतु अगर अभाव पद उपादाने अभाव पद दे देंगे आलोक आकर के बन्ही अभाव को प्रमाण करायेगा नहीं।, नहीं कराएगा नहीं। तो अभाव पद उपादाने तू तो आलोक न साध्या साधक इतवरण तो ये सतप्रतिपक्ष आलोक सदे तो, तो आलो है, आलो आलो है। अच्छा। तो पर्वतो आलोकात आलोकात आलोकार्त विशेष आलोकात ये नहीं कि आप कहेंगे की उस समय में तो बन्नी से ही आलोक होता है आजकल यही की जो बिजली विद्युत भी वन में आता है ना तेजस में आता है ना तो चाहे वो आकाश का बिजली हो चाहे तार का बिजली हो होलो तो आलो उस... को, को, तो तो को दिखता है ना तो वही रात को तो... अच्छा ये अभाव पद नहीं कहेंगे तो सद हेतु में गया इसी प्रकार अगर साध्य पद नहीं कहेंगे तो भी सद में जाएगा साध्य पद नहीं कहने से लक्षण कितना हो जाएगा ये अभाव साधक हेतुअंतरम विद्यते अभी आगे टिप्पणी में देखिए दक्षिण पार्श्व साध्य पद अनुपाद ने पर्वतो बिमान धूम बन ही अभाव अभावान वलोकात वा आलोक हेतु से बनी अभाव अभाव की सिद्धि हो सकती है हो जाएगा बनी अभाव अभाव आता बनी तो अभी हेतु अंतर आलोक आकर के अभाव को सिद्ध करता है तो अभाव को सिद्ध करने से इतियत्र धूमस्य अभाव साधकम् टिप्पणी में आ गए ना यश्य धूमस्य अभाव साधकम अभाव कौन सा अभाव कहते हैं बन्ही अभाव अभाव का साधक हेतुअंतरम हेतुअंतरम कौन है आलोक विद्यते स धूम इसलिए सदवारय साध्य बन ही अभाव अभावस्तु न साध्या भाव वो तो साध्य है न इति तदवारण इसलिए ये सब शब्दों को कहना पड़ेगा इसको कहते हैं पदकृत्य पदस् कृत्य कृत्य करणीय ये पदक क्यों करणीय ये टीकाकार वही कहते हैं साध्य इसलिए देना पड़ेगा अभाव इसलिए देना पड़ेगा इसको कहते हैं पदकृत्य आगे ये हो गया सत्प्रतिपक्ष सत्प्रतिपक्ष क्या आगे असिध असिध स्त्रिविध आश्रया सिद्ध स्वरूप सिद्धो व्याप्यवासिद्धे असिद तीन प्रकार के हैं एक आश्रया सिद्ध आश्रया सिद्ध अर्थात आश्रय से असिद्धि आश्रय हम अभी अनुमान कहाँ करते हैं हमारा उद्देश्य कौन है कहाँ अनुमान करते हैं? पर्वतो बनीमान धो मात कहाँ हम अनुमान करते हैं पर्वत में उसको कहा जाएगा आश्रय पक्ष तभी पक्ष्य असिद्ध हो जाना और दूसरा कहते हैं स्वरूप असिद्ध पक्ष्य अर्थात आश्रय आश्रय किसका आश्रय अभी हमको दिख रहा है कुछ चीज और जो नहीं दिख रहा है हम उसका अनुमान कर रहे हैं दिख रहा है कौन धूम धूम का जो आश्रय क्योंकि हम जो दोष निकलते हैं ये दोष किस में रहता है हेतु में तो इसलिए हेतु को हम कहते हैं कि ये दुष्ट हेतु अभी कहते हैं कि ये हेतु का ही आश्रय असिद्धि हेतु का ही आश्रय नहीं है किसका आश्रय कहते हैं हेतु का आश्रय जिस हेतु को हम अनुमान में लगाते हैं वो हेतु का आश्रय ही नहीं है अगर हेतु का आश्रय नहीं रहेगा तो फिर ये हेतु कहाँ रहेगा जो साध्य को प्रमाण कराएगा ये एक दोष हो जाएगा इसको कहेंगे कैसे पक्ष आगे स्वरूपासिद्धि स्वरूपासिद्धि जिसमें रहेगा उसको कहेंगे स्वरूपासिद्ध अर्ष आदि भी हो अच अच्छा। स्वरूपासिद्ध तो कश्य स्वरूप से असिद्ध हैतु, हे क्योंकि है, हेतु है ही दुष्ट हो जाता है इसलिए हेतु तो हो स्वरूप असिद्ध हेतु का स्वरूप का असिद्ध अर्थात हेतु पक्ष में दिख करके दिख करके अर्थात ज्ञान का विषय होकर के साध्य का सिद्ध करवाना चाहिए अगर हेतु ही पक्ष में उस विद्यमान नहीं रहेगा तब वो साध्य को सिद्ध नहीं कराएगा। नहीं। तो हेतु असिद्ध। हेतु असिद्ध कहते हैं हेतु का स्वरूप असिद्ध हेतु का स्वरूप असिद्ध अर्थात तो हेतु जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं दिखना नहीं विषय बनना ज्ञान का स्वरूप असिद्ध आगे सब एक एक करके देंगे व्याख्यान आगे व्याप्यत्व तो असिद्ध ये व्याप्यत्व तो किस में रहेगा व्याप्ति में घटत्व तो, ऐसे व्याप्यत्व तो, व्याप्य में रहेगा अभी बन्ही और धूम इसमें व्याप्य कौन है धूम और व्याप्ति किस में रहेगा धूम में धूम में व्याप्ति रहा और धूम हुआ व्याप्य व्याप्य होने से धूमो में क्या धर्म आ जाएगा व्याप्यत्व तो धूमो में व्याप्यत्व तो आया और धूम में व्याप्ति आया ये दोनों एक ही चीज है क्योंकि धूमो क्यों व्याप्य हो गया उसमें व्याप्ति आ गया बोल करके के ने धूमो को मानना पड़ा धूमो व्याप्य इसलिए हो गया क्यों कि क्योंकि उसमें व्याप्ति आया तो इसलिए धूम व्याप्य होने से उसमें व्याप्य धर्म आया अगर धूमो को कहेंगे पर्वतस्थ तो उसमें धर्म आएगा ये पर्वत धर्म क्यों आ गया कहेंगे पर्वतस्त है इसी प्रकार की धूम व्याप्य हो गया तो धूम व्याप्य हो जाने से उसमें व्याप्यत्व तो आ गया ये धूमो व्याप्य क्यों हो गया कहेंगे कि व्याप्ति के चलते इसलिए व्याप्ति के चलते धूमो में जो धर्म आ जाता है वो धर्म वही है जिसके चलते ये आ गया जैसे कहते गुणी है गुणी क्यों है कहते हैं कि उसमें गुण है तो ये गुणा गुण के चलते गुणी हो गया इसलिए गुणी में जो धर्म रहेगा गुणित्व ये गुणित्व क्या होगा कहीं गुण ही होगा क्योंकि इसी के चलते उसमें गुणित्व आता है तो वास्तविक ये दोनों एक ही हैं विचार के लिए हम थोड़ा अलग अलग देख लेते हैं कहते गुणों के चलते गुणित्व किंतु वास्तविक गुणित्व गुणों से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की ये जो व्याप्ति है वो ही है कभी व्याप्यत्व असिद्ध इसका अर्थ व्याप्ति असिद्ध उस हेतु व्याप्ति नहीं है पदकृत्य में असिद्धं विभजते असिद्ध आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्व असिद्धम आश्रय सिद्धि आदि अन्यतमत्व अन्यतम इसका लक्षण बीच बीच में थोड़ा रट करके रखेंगे तो ये याद रहना चाहिए आगे प्रथम हो गया आश्रय सिद्ध इसको दिखाते हैं यथा सुरभि आश्रया गगनारंदर अरविंदव अगनाररिंदम आश्रय स आश्रया सिद्ध यथा दृष्टांत दे करके इसको समझाते हैं इसका और कुछ अलग लक्षण नहीं कहते हैं गगनारविंद अरविंद अरविंद सरसी जात सरोज सरोज इति सरोजा रविंद तालाब में होने वाला जो अरविंद कमल अभी दृष्टांत हो गया सरोजारविंद और इसमें पक्ष क्या हो गया गगनारविंदम और साध्य सुरभि सुरभि सुरभि अर्थात तो सुरभित्व क्योंकि यहाँ दे दिया गगनार सुरभि जैसे कहते हैं पटो नीलम तो साध्य क्या हो जाएगा तो अभी जब पटो नीलम कहते हैं ये नीलम अभी गुणों को कहता है ना द्रव्य को कहता है जो कहते हैं पटो तो नील, नील, पटो नील। पटो नीलम तो नहीं नीलह कहना पड़ेगा पटो नीलह अभी नीलह किसको कहता है पटो को कहता है तो जब ऐसे एक द्रव्य के साथ समानाधिकरण कर देंगे वो भी गुण नहीं वो भी गुण हो गया अर्थात तो गुण उपसर्जन तो ना है ना द्रव्यो को कहेगा इसको गुणवचन कहते हैं साधारणतः कहते हैं गुणम उक्तवा द्रव्यम बदती वचनम किन्तु तो गुण जहाँ उपसर्जन रहेगा द्रव्य प्रधान हो गया इसको हम नील ऐसे द्रव्य कहते हैं क्योंकि वहाँ उपसर्जन भूत तथा नील गुण गुण तिष्ट तो इसी प्रकार की यहाँ हम जो भी कहते हैं अभी ये द्रव्य को कहता ना गुणों को कहता है द्रव्य को कहता है तो इसलिए साध्य कह देंगे सूरभित्वम इस प्रकार की हो जाएगी तो सूरभित्वम क्या है कहते सूरभि गुण अच्छा और हेतु क्या होगा अरविंदत्वम अभी सरोजार बिंद में अरबिंदत्व रहेगा और वो उसमें सूरभित्व भी रहेगा अर्थात सूरभिगुण भी रहेगा तो रहने से अभी कहेंगे गगनार अरबिंद उसमें अरबिंदत्व रहेगा हेतु है अरबिंदत्व तो अगर अरबिंदत्व रह जाएगा तो सूरभित्व को भी रहना पड़ेगा पूर्व पक्षी अनुमान दे दिया अभी सिद्धांत कहता है कि अत्र गगन अरबिंदम आश्रय आश्रय अर्थात पक्ष गगन अरविंद ये पक्ष है सच नास्ती है ये गगन अरविंद है नहीं तो क्यों नहीं है पदकृत्य में इसको कहते हैं अभी जब कहते हैं कि रक्त पुष्प ये रक्त पुष्पम ये अन्य पुष्प से भिन्न है कौन भेद को हुआ रक्त तो ये जो रक्त भेद हुआ इसको कहते हैं कि विशेषणा इसी को कहते हैं अवच्छेद को क्योंकि दूसरों से अवच्छिन्न करवा दिया ये हुआ अवच्छेद का तो जो विशेषण होता है वो अवच्छेद को माना जाता है क्योंकि विशेषण दूसरों से भेद कराएगा इसको अवच्छेद को मान लिया इसी प्रकार की यहां जो गगनार हुआ यहां विशेष्य कौन है अरविंद क्योंकि दूसरा अरविंद दिए हैं उसमें विशेषण क्या है दूसरा अरविंद जो दिया है एक तो गगन अरविंद हो गया सरोज अरविंद उसमें विशेषण हो गया सरोज तो ये जो गगनार विद है ये अरविंद सरोज अरविंद से भिन्न है तो भिन्न है कौन भिन्न कर दिया कहते हैं कि ये इसमें ये गगन अरविंद हो गया तो गगने भव इति जो अरविंद यहाँ गगने अरविंद तो गगने अरविंद होने से अरविंद में आएगा गगनीयत्व अरविंद गगनीय गगने भवि ये छत्य हो जाने से गहादिभ्य छ हो जाने से गगनीय गगने भव इत गगनीय अभी गगनीय अरविंद हो गया जब हम गगनारिंद कहते हैं इसका अर्थ हो गया कि ये गगनीय अरविंद ऐसे हुआ अभी गगनीय अरविंद होने से अरविंद में क्या धर्म आएगा अभी गगनीय अरविंद अरविंद में क्या धर्म आ जाएगा गगनीयम अरबिंदम दोनों को अलग अलग पद कहते हैं अभी अरविंद में क्या धर्म आएगा अच्छा हम केवल पूछेंगे अरविंद अरविंद में क्या धर्म आएगा तो अभी कहे ये जो अरविंद है ये गगनीय है तभी अरविंद में क्या धर्म आ जाएगा अरविंद तो है अरविंदत्व आने के लिए हमको तो शब्द व्यवहार करना पड़ेगा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं पड़ेगा जब गगनीय अरबिंद कहा जाएगा उसका उद्देश्य है कि अरबिंद में क्या धर्म लाना है अगर खाली अरविंद में अरबिंदत्व लाना है वो तो कहेंगे ये अरविंद है इसमें क्या धर्म रहेगा अरबिंदत्व जब ये अरबिंद गगनीय है क्योंकि बाकी सारे अरबिंद गगनीय है क्या नहीं है तो ये अरबिंद में क्या धर्म आ जाएगा गगन गगनीयत्वम ये गगनीयत्व ही अवच्छेद बना अर्थात तो गगन अरविंद ये दूसरों से भिन्न है क्यों? इस अरबिंद में क्या आया गगनीयत्वम ये हो जाएगा गगन अरविंद का अवच्छेद तो ये धर्म ये अरविंद में आ गया इसलिए दूसरों से भिन्न हो जाएगा इसको कहेंगे अवच्छेद का तो हमारा पक्ष क्या है इसका अवच्छेद कौन हुआ अभी ये जो गगनीयत्व तो ये हो जाएगा पक्ष्य का अवच्छेद पक्सय का पक्ष नहीं पक्ष्य में पक्षता पक्षता का अवच्छेद पक्षता अवच्छेद कौन हो गया गगन्यत्व आगे कहते हैं पदकृत्य में आश्रय सिद्धत्व च पक्षता अवच्छेद अभावत पक्षक पक्षता अवच्छेदक यहाँ पक्षता, पक्षता अवच्छेदक क्या हुआ गगनीयत्व पक्षता अवच्छेदक अभाव वाला है ये पक्ष ये जो गगनार हुआ ऐसा एक पदार्थ हम कल्पना कर लिए उसमें पक्षता अवच्छेदक गगनीयत्व आएगा कोई भी अरविंद में गगनीयत्व आ जाएगा नहीं।, नहीं आ जाएगा और हमारा पक्षता अवच्छेद है गगनीय कहते हैं आप ऐसे पक्ष लगाए हैं जिसमें पक्षता अवच्छेद ही नहीं है अगर हम कहेंगे सरोजा अरविंद अरविंद में ये सरोजीयत्व आ जाएगा तो वहाँ कहेंगे पक्षता अवच्छेद कहे किन्तु यहाँ जो आप पक्ष लगाए हैं उसमें पक्षता नहीं है पक्षता क्या हुआ गगनीयत्म ये अरविंद में गगनीयत्व क्यों आया वो गगनीय हुआ तो गगनीय होने से अर, अर, अरविंद में गगनीयत्व आया तो गगनीय शब्द का अर्थ गगने भव इत गगनीय अभी पक्षता अवच्छेदक अभाव वाला हुआ ये पक्ष तो पक्षता अवच्छेदक अभ अभाव पक्ष क समाज कैसे कहेंगे पक्ष क दो घटक पद कौन कौन हो जाएंगे और अभावत पक्ष एक हो जाएगा और पक्षता अवच्छेद का एक हो जाएगा दोनों समान अधिकरण हो रहे हैं पक्षता अवच्छेद एक हुआ और अभावत पक्ष अभावत पक्ष वो पक्ष है अभावत हो जो भी हो पक्ष है एक हो गया पक्षता अवच्छेदक और एक हो गया पक्ष ये दोनों समान अधिकरण है पक्षता अवच्छेदक और एक पक्ष ये दोनों समान अधिकरण है अवच्छेदक और पक्ष ये दोनों समान हो जाएंगे जो अवच्छेदक होगा वो पक्ष होगा जैसे हम कहते हैं कि गौ और गौ को दूसरों से कौन भिन्न करवाएगा गो तो, वो अवच्छेदक हो जाएगा गो तो और गो एक ही है अवच्छेदक उसमें रहेगा ना रह करके अलग करवाएगा तो अगर हम पक्षता अवच्छेदक कर अभावत पक्ष लेंगे तो नहीं हुआ दोनों समान अधिकरण नहीं होंगे आगे और देखिए अभाव अवच्छेद अभाव और और दूसरा अवच्छेद पक्षता अवच्छेद का अभाव <Sabrina pensa> <propaganda> ऐसे पंक्ति है पक्षता अवच्छेद का अभाव जो पक्षता अवच्छेद का अभाव वाला है वो पक्ष है समानाधिकरण हो जाएगा तो पक्षता अवच्छेद का अभाव पक्ष जिसका जिस हेतु का तो वो हेतु क्या हो जाएगा पंक्ति बोली अवच्छेद पक्ष का उसमें आ जाएगा पक्ष पक्षकत्व तो, तो, तो ये हो गया वो हेतु में ये दोष आया वही हो गया आश्रया सिद्धत्व तो यही दोष आया पक्षता अवच्छेद अभावत पक्ष यश हेतु हो स हेतु पक्षता अभावत पक्ष उसमें धर्म आ जाएगा पक्षता अवच्छेद अभावत पक्षकत्व यही उसमें दोष आया यही दोष हो गया आश्रय सिद्धत्व अर्थात जिस पक्ष में उसका अवच्छेद न हो अवच्छेद न हो अर्थात दूसरों से भिन्न कराने के लिए इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है अर्थात ये दूसरों से भिन्न नहीं है ऐसा कोई पदार्थ नहीं है भवती ही अरबिंदत्व अरबिंदत्व यहाँ हेतु है अरविंदत्व रूप गगन्यूपक्षतावेदक अभावत पक्षक तो अरविंद में रूप रूप है तो जो तस्य अभाव गगनीये पक्ष अभी हेतु में अरविंद में पक्षतावेदक अत अरविंद पक्षे गगन्यरहा क्यों उसका अभाव आ गया कहते हैं अरविंद रूप जो पक्ष है उसमें गगनीयत्व नहीं है द्रव्य राइट यहाँ जो कहते हैं अरविंद रूप पक्षी इसका अर्थ है कि की गगनारविंद रूप पक्ष शब्द खाली कह दिया अरविंद इसका अर्थ है की गगनारविंद रूप पक्ष में गगनयत्व नहीं है आप शब्द व्यवहार कर दिया गगन अरविंद किन्तु तो वास्तविक उसमें तो है ही नहीं आपको उसको गगनार ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका धर्म ही नहीं है कैसे कह देंगे किंतु तो आप कह दिए तो कहने ये दोष हो गया नरविंदे गगन्यत्वीरह तो अरबिंद में गगनयत्व तो क्यों नहीं रहेगा पक्षतावच्छेद का अभाव आप कह दिये तो कहते हैं अत्र मूल में कह अत्र गगनार बिंदम आश्रय है सच नास्ती है गगनार बिंद नहीं है अत्र कहा अत्र का अर्थ टीका में कहते हैं उपदर्शिता अनुमान इत्यर्थ उपदर्शित यद अनुमानम तस्मिन् उपदर्शित अनुमान में आश्रय नहीं।, नहीं है आश्रय नहीं है अर्थात तो पक्षता अवच्छेदक नहीं है पक्षता अवच्छेदक होगा तो पक्ष रहना पड़ेगा तभी पक्षता अवच्छेदक नहीं है अर्थात तो पक्ष नहीं है क्योंकि अवच्छेद रहेगा तो, रहे तो पदार्थ रहना पड़ेगा किसका अवच्छेद करेगा और जहाँ अवच्छेद का नहीं है अवच्छेद नहीं अर्थात पदार्थ नहीं है वेदांति नहीं, नहीं है कि अवच्छेद नहीं है भ्रम मान लेंगे नहीं कुछ नहीं उनका सभी पदार्थ का अवच्छेद होना पड़ेगा अवच्छेद नहीं है तो लक्षण कैसे करेंगे ये वहाँ तो सभी पदार्थ का अवच्छेद होगा घटक तो अवच्छेद कहेंगे सही पदार्थ का अवच्छेद होगा अवच्छेद जाति हो धर्म हो कुछ भी हो तो अवच्छेद आएगा अच्छा ठीक है शंकर शंकर्य शिवंगातराग भाष्य